हो हो जाएगा जाएगा विशेष्य पक्ष में में आएगा उसके द्वारा निरूपित तो हेतु रहने हेतुमान प्रकारता पक्ष में विशेषता और हेतु में जो प्रकारता रहेगा उसके द्वारा निरूपित तो हो जाएगा व्याप्ति में रहने वाले प्रकारता क्योंकि हम कहते हैं व्याप्ति मान हेतु व्याप्तिमान हेतु हेतुमान पक्ष इस प्रकार कहते हैं तो व्याप्ति के लिए व्याप्ति के लिए हेतु बन गया विशेष्य और हेतु के लिए विशेष्य बन जाएगा पक्ष तो इस प्रकार की हो जाएगा व्याप्तिमान हेतुमान पक्ष इस प्रकार की ये परामर्श का स्वरूप होगा अच्छा ऐश परामर्श जन्य सदी ज्ञानत्म अनुमित परामर्श जन्यम ज्ञान तो इस प्रकार के ज्ञान से जन्य हो और ज्ञान स्वयं हो तब तो उसको अनुमिति कहेंगे परामर्श जन्य से तो सती तो अनुमिति का लक्षण हो और परामर्श इस प्रकार की होना चाहिए तथा तो पक्ष निष्ठा विशेषता निरूपिता हेतु निष्ठा प्रकार होता तो निरूपिता या व्याप्ति निष्ठा प्रकार होता तत्शाली तो ज्ञान व्यवसाय ज्ञान परामर्श का ज्ञान न न परामर्श स्वयं एक, एक ज्ञान है परामर्श का ज्ञान ये व्यवसाय ज्ञान है परामर्श का ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है जैसे घट का ज्ञान हुआ और घट का जो ज्ञान हुआ इस घट ज्ञान का भी ज्ञान होगा उसको हम व्यवसाय ज्ञान कहेंगे इसी प्रकार की यहाँ विषय घट हो गया जड़ तो जब हम विषय स्वयं के ज्ञान होगा जड़ को भी ज्ञान विषय कर सकता है और ज्ञान को भी विषय ज्ञान कर सकता है मतलब ज्ञान को भी ज्ञान विषय बना सकता है हाँ और ज्ञान भी विषय हो सकता है ज्ञान तो यहाँ जो परामर्श हो गया अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम यह हो गया परामर्श ये स्वयं के ज्ञान है हम्म अच्छा ठीक ये स्वयं के ज्ञान है अभी इसी ज्ञान का और एक अनुव्यवसाय ज्ञान होगा अभी इसी ज्ञान का विषय हो गया ये चार बन्ही व्याप्ति धूम और हेतु ये स्वयं के ज्ञान है जैसे घट ज्ञान हो ऐसे परामर्श ज्ञान घट स्थान परामर्श ज्ञान नहीं है घट ज्ञान के स्थान पर परामर्श ज्ञान है घट स्थान की चार चीज बन्ही व्याप्ति धूम पक्ष ये नहीं, ये जो परामर्श का ज्ञान हुआ Man, ये जो परामर्श स्वयं ही एक ज्ञान हुआ ये व्यवसाय ज्ञान परामर्श का ज्ञान ऐसा नहीं परामर्श स्वयं ही एक ज्ञान है तो वो व्यवसाय ज्ञान है और जो परामर्श का ज्ञान कह देंगे तो वो व्यवसाय ज्ञान को तो लिया ये व्यवसाय ज्ञान है, ठीक है ये व्यवसाय ज्ञान इसका विषय चार होंगे चे. ये स्पष्ट ना जैसे घट घट ज्ञान घट अनुव्यवसाय ज्ञान ऐसे चार परामर्श ज्ञान और परामर्श का अनुव्यवसाय ज्ञान घट ज्ञान के स्थान पर यहां परामर्श ज्ञान चार घट ज्ञान के स्थान पर परामर्श ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान दोनों का होगा वहां भी होगा यहां भी होगा और ना जो परामर्श ज्ञान है परामर्श उसी से ही अनुमति होगी अनुव्यवसाय में अनु, मतलब लक्षण नहीं लेना है हमको क्योंकि तो परामर्श जन्य परामर्श का अनुव्यवसाय भी है परामर्श जन्य अनुमिति भी है अनुमिति में लक्षण लेना है परामर्श का अनुव्यवसाय में नहीं लेना है ये दोनों अलग अलग चीजें है दोनों ही किन्तु परामर्श से बनेंगे परामर्श स्वयं ज्ञान है जो अभिषेक करने परामर से परामर्श से जन्म परामर्श ज्ञान से जलने परामर्श ज्ञान कहने से कर्मधारा कहते हैं षष्टी कहते हैं जो, वो है। जो ज्ञान? वो कर्मधारा है परामर्श ज्ञानों कहने से वो स्वयं ही परामर्श को ही वहाँ ज्ञान कहा गया क्योंकि परामर्श स्वयं में ज्ञानी है और इसी ज्ञान का विषय चाह आते हैं तो इसलिए अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय भी वो चाहेंगे आगे जो अनुमिति हुआ अनुमिति भी स्वयं में के ज्ञान है यह वो परमा है कहते हैं तो उसका भी अनुव्यवसाय होगा वो तो और अलग बात है कि जो अनुमिति हुआ उसका विषय में हेतु नहीं है अरे परामर्श का जो अनुव्यवसाय हुआ इसका विषय में हेतु है ते दोनों में अंतर हो जाएगा एक हेतु विषय को हुआ एक हेतु विषय को हुआ दोनों ही परामर्श जन्य हुए और दोनों ही ज्ञान हुए परामर्श जन्य, से से तो परामर्श जन्य कहने से वो चार से नहीं वो चार से तो, हुआ। तो चार ही परामर्श हुआ वो चार विषय है वो चार से एक ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा परामर्श वो व्यवसाय उससे जनने अनुसा और उससे जन अनुमिति भी होगी दोनों अनुमिति भी है और परामर्श व्यवसाय भी है दोनों है, जाना परामर्श है। नहीं। और ये व्यवसाय तो व्यवसाय है? भी तो भी ये ये है? ये ये भी वही परामर्श ही है अच्छा आगे यहाँ ये परामर्श का सामान्य लक्षण दे दिया और इस परामर्श जन्य जो होगा वो अनुमिति होगी अभी कहते हैं की ऐतादृश परामर्श जन्य सती ज्ञानत्म अनुमित लक्षण परामर्श जन्य होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए अनुमिति का लक्षण होगा तो अभी परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति इतना हो गया मूल लक्षणा तो आप अगर उसको सामान्य नहीं कह करके विशेष करेंगे तो परामर्श एक विशेष परामर्श कहना पड़ेगा अनुमिति भी एक विशेष अनुमिति कहना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कार्य कारण भाव आप कह दिए समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता और तन ये तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारण था इस प्रकार के दिए अगर आप घटक कपालों में कहना पड़ेगा तो आपको घटत्व छिन्न कार्यता कहना पड़ेगा कपालत्व तो छिन्न कार्यता कहना पड़ेगा इसको कहते हैं विशेष करके इसी प्रकार की यहाँ भी अनुमिति हो गया कार्य और परामर्श हो गया कारण अनुमित निष्ठ कार्यता परामर्श निष्ठ कारणता इस प्रकार की होगा तभी तो अभी अनुमिति और परामर्श आप कहा कहेंगे पर्वतो बीमान ये अनुमति को लेंगे तो आपको होगा बनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इस प्रकार की परामर्श होगा ये हो जाएगा विशेष तो इस प्रकार की विशेष में लक्षण कैसे होगा इसको दिखाते हैं अच्छा अभी अनुमिति आपको होगा पर्वतो गिमान इसमें पर्वत प्रत्यक्ष गोचर है होने से उसको कहा जाएगा उद्देश्य आगे देता है पर्वत हो जाएगा उद्देश्य और बन्ही हो जाएगा विधेय वही है बोलकर के पता नहीं चल रहा था अभी अनुमान करने के बाद वो निश्चय होता है इसलिए जिस समय में अनुमिति होता है कहते हैं कि अभी बनी वहाँ है निश्चय हो गया इसको कहते हैं विधेय और पर्वत तो दिखता था पहले पर्वत को उद्देश्य बना करके वहां बनी का निश्चय किया तो बनी को कहा जाएगा विधेयक पर्वत हो गया उद्देश्य पर्वत अगर उद्देश्य होगा उद्देश्यता कहाँ रहेगी उद्देश्यता अवच्छेद का पर्वत तो, और विधेय कौन हुआ बनी विधेयता अवच्छेद का बनी तो इसको तो? आगे कहते हैं अनुमिति परामर्श और विशिष्य विशिष्य अर्थात विशेष करके कार्य कारण भाव चम इस प्रकार के कारण भाव होता है पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित अभी पर्वत हो गया उद्देश्य इसलिए पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्य उसके द्वारा निरूपित होगा विधेय क्योंकि पर्वत में बन्ही का विधान करते हैं विधेय हो जाएगा बन्ही विधेयता तो का अवच्छेद का धर्म क्या होगा बनित्व और विधेयता का अवच्छेद का संबंध विधेय कौन है बनी तभी विधेयता अवच्छेद का संबंध क्या होगा अतः बन्ही जिस संबंध से संयोग संबंध तो हम विधेयता के लिए कहेंगे संयोग संबंध अवच्छिन्न बंदित्व अवच्छिन्न विधेयता विधेयता के लिए दो कहेंगे उद्देश्यता के लिए संयोग कहना जरूरत नहीं क्योंकि पर्वत की संबंध से हमको कोई मतलब नहीं है हम तो पर्वतों में बनी का निश्चय करवाते हैं तो पर्वतों में संयोग संबंध से बनी का निश्चय कराएंगे इसलिए विधेयता का जो अवच्छेद तो का संबंध है वो हमारा विचार का विषय है पर्वत की संबंध से है उसका कोई विचार नहीं है संयोग तो इसलिए हो जाएगा उद्देश्यता का अवच्छेद उद्देश्यता का अवच्छेद धर्म हो गया उद्देश्यता का अवच्छेद धर्म तो क्या कहेंगे अभी तो अवच्छिन्न उद्देश्यता निरूपिता अवच्छिन्न विधेयता विधेयता यहाँ दे दिया पंक्ति पर्वतत्व अवचिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधा अवच्छिन्न बंधुत्व अवचिन्न विधेयता हो गया ऐसे जो विधेयता ये अनुमिति में एक रहेगा उद्देश्य एक रहेगा विधेय। तो ये अनुमिति का स्वरूप किस प्रकार की हो गया कहते हैं पर्वतत्विन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंध अवच्छि विधेयता क ये हो गया ये अनुमिति जैसे हम कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटा घटावचि मतलब घट निरूपित विशेषता क घट हो गया विशेष घटत्व अवचिन्न घटत्व से अवचिन्न हो जाएगा तो तो प्रकारता और घट हो जाएगा घट में रहेगा विशेषता तो घटत्व घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता इस प्रकार के होगा तो यहाँ भी कहते हैं पर्वतत्व तो पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता उसके द्वारा निरूपित हो जाएगा विधेयता तो ये उद्देश्यता और विधेयता जिस अनुमिति का है तो ये उद्देश्यता को पर्वतत्व उद्देश्यता उद्देश्यता का अनुमिति जिस अनुमिति का उद्देश्य है पर्वत उस अनुमिति को कहेंगे पर्वतत्व उद्देश्यता का अनुमिति अनुमिति में उद्देश्य है पर्वत तो इसलिए अनुमिति में उद्देश्यता का अवच्छिद हो जाएगा पर्वतत्व पर्वतत्व अवच्छिन्न उद्देश्यता का कौन है अनुमिति पर्वतत्व अवच्छिन्न उद्देश्यता का अनुमिति इसलिए अनुच्छेद आप करते हैं उद्देश्यता है जिसकी। उद्देश्यता पर्वतत्व से अवच्छिन्न उद्देश्यता है जिसकी अनुमिति का तो पर्वतत्वावच्छि उद्देश्यता का अनुमिति अनुमिति क्या हो गया उद्देश्यता का इसलिए मन से इसी प्रकार की यहाँ विधेयता के लिए भी कहेंगे पहले संबंध विधेयता का कौन है अनुमिति तभी अनुमिति में दो अंश आ गया दोनों अंशों को जोड़ करके निरूपिता अनुमिति का कहने से अनुमिति अलग रखेंगे फिर जब आप कर्मधारय कर देंगे तो ये कर्मधारय में पुंगत कर्मधारय देशीय जातीय तो हो जाएगा पूर्व पदों को पुंगत होने से विधेयता को आगे अनुमिति के साथ कर्मधार हो जाएगा विधेयक तो यहाँ विधेयता कर्मधार हो जाने से पूर्व को पुंगत हो गया फिर भी अवसर वर्ण दीर्घ हुआ अनुमिति के साथ कुंबत कर्म धारे देशीय जातीय जातीय देशी युद्धी जाती न कुर्मधार जाती ये शु। जातीय देशी उसके द्वारा निरूपित हो गया ये विधेयता तो दोनों को मिला देता और वहाँ और बहुग्री का घटक नहीं लिया उसके द्वारा निरूपित हो गया विधेयता ऐसे तो विधेयता है जिसका बहुब्री अर्थात एक बहुब्री दिखाते हैं अर्थात कहेंगे कि पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोगावच्छिन्न बंधुत्वावच्छिन्न विधेयता इस प्रकार के कर देंगे द पर्वतत्व अवच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित संयोग संबंधावच्छिन्न बंधुत्वावच्छिन्न विधेयता यश्या अनुमिते है इस प्रकार करने से एक ही जाकर में कह लिया नुँदी, नुँदी, नुँदी ये अनुमिति है इस प्रकार के स्वरूप है अब ये हो गया अनुमिति अभी अनुमिति हमारा कार्य हुआ कार्यता अवच्छेद क्या हो जाएगा अनुमिति हो गया कार्य कार्यता अवच्छेद अनुमित्व यही दे दिया अनुमित्व अवच्छिन्न क्योंकि अनुमिति आपका कार्य है अनुमिति रूपक कार्य के प्रति परामर्श कारण होगा तो जैसे हम कहते हैं कि घटत्व घटत्वावच्छिन्न कार्य के प्रति कपालत्वावच्छिन्न ये कारण होता है इसी प्रकार की अनुमितत्व अवच्छिन्नम कार्यम प्रति और अनुमितिका ये विशेषण दे दिया तो अनुमितित्व अनुमित्वावच्छिन्नम अनुमितित्व अवच्छिन्नम कार्यम क्योंकि अनुमिति को हम यहाँ कार्य बनाते हैं परामर्श होगा फिर परामर्श का भी ऐसे लक्षण जो दिया था उसका आगे विघटन कर मतलब उसका आगे व्याख्यान करके दित देते हैं पर्वतत्व अब अच्छिन्न उद्देश्य बोलिए पूरा वाक्य विधेयता का अनुमित अनुमित्वावच्छि ये कार्य अनुमित्वावच्छिम कार्यता कार्यता होगा अनुमित्व अवच्छिम कार्यता प्रति अथवा कार्यम प्रति अनुमति कार्यम कार्यम क्योंकि आगे अंतिम में कारणम दिया इसलिए कार्यम प्रति अनुमित है कारण हो जाएगा परामर्श आगे दिया अभी उसके लिए परामर्श हो जाएगा कारण अभी परामर्श का क्या लक्षण है कि उसमें हम कहेंगे कि बन ही व्याप्य धूम और धूमवान पर्वत ऐसा कहेंगे बन ही व्याप्य धूमवान पर्वत ऐसा कहेंगे तभी पर्वत में रहा धूमा धूम में रहेगी व्याप्ति और व्याप्ति का निरूपक कौन है किसी का व्याप्ति धूमो में है बंधी का इसलिए पर्वत के लिए प्रकार कौन हो जाएगा धूमा पर्वत में है। धूमा है धूम के लिए प्रकार कौन होगा व्याप्ति और व्याप्ति के लिए प्रकार होगा बंधी प्रकार अर्थात जो दूसरों से भिन्न करवाएगा कि पर्वतों को दूसरे पर्वत से कौन भिन्न कराएगा धूम दूसरे पर्वतों में धूम नहीं है ये धूमो को दूसरे धूमो से कौन भिन्न कराएगा कहेंगे इसमें व्याप्ति है और ये व्याप्ति को दूसरे व्याप्ति से कौन भिन्न कराएगा क्योंकि इसका नियम वन ही है इसलिए ये सब प्रकार बनेंगे अभी पर्वत हो गया विशेष उसके लिए प्रकार हो गया धूम उसके लिए प्रकार हो जाएगा व्याप्ति उसके लिए प्रकार हो जाएगा बंधी तो अंतिम प्रकार हो गया बंधी तो प्रकारता का अवच्छेद कौन को होगा तो बन्ही तो अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित ये प्रकारता किसी का निरूपक हो जाएगा व्याप्ति में जो प्रकारता रहेगी वास्तविक व्याप्ति में विशेषता का निरूपक होना चाहिए किंतु तो अभी विशेषता प्रकारता दोनों का एक मान करके प्रकारता ही, ही कहेंगे तो बंधित्वावच्छि प्रकारता निरूपिता व्याप्तिष्ठ प्रकारता, उसका अवच्छेद बनेगा? तो अवच्छिन्न प्रकार बंधित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपिता व्याप्त अवच्छिन्न प्रकार तो व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता निरूपिता धूमत्वावच्छिन्न प्रकार अभी धूमत्वावच्छिन्न प्रकार निरूपित विशेष्यता क्योंकि वो आगे प्रकार नहीं बन रहा है पर्वतत्व अवच्छिन्न विशेषता इसी को दे दिया जाएंगे तो बंदी को विशेषता बंदी कभी विशेष नहीं है अगर अगर पर्वत बंधी में रहे तो फिर पर्वत प्रकार बनेगा बन्ही विशेष बनेगा पर्वत हो जाएगा अंतिम विशेष पर्वत है बन्ही प्रकार।, प्रकार है ये अनुमिति होगा और अभी परामर्श होने से बंधी तो प्रथम प्रकार बनता है व्यक्ति के लिए अगर अनुमिति कह देंगे तो वहाँ बन्ही प्रकार होगा और पर्वत विशेष होगा किन्तु बन्ही वहाँ प्रकार नहीं कहते क्योंकि बन्ही को हम विधान करते हैं पता नहीं ना पहले से हम उसको कैसे कह देंगे ये पर्वत वन्यमान होने से दूसरे पर्वतों से भिन्न है अभी बन्नी है पता नहीं है बन्नी का तो विधान करते हैं विधान अर्थात आप प्रक्रिया से उसका निश्चय करते हैं पर्वतत्व निष्ठ विशेषता निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकार ऐसे भी होगा धूमत्वावच्छिन प्रकार ऐसे कहने से विशेषता कहना चाहिए पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित बंधुत्व धूमत्वावच्छिन्न प्रकार आगे धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्त छिन्न प्रकार ऐसे कहना चाहिए किन्तु दोनों का एक मान लेने से प्रकार कहते हैं अच्छा दिया पंक्ति अन्मतिविन्न प्रति प्रथम हो गया निरूपिता व्याप्तिवच्छितावचि धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता हो गया आगे तन निरूपिता या पर्वतना विशेष्यता तत्शाली निर्णय निर्णय होता निश्चय ज्ञान इसको परामर्श कहेंगे बंधित्वा तो प्रकारता निरूपिता व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता निरूपिता धूमत्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपिता पर्वतत्व अवच्छिन्न विशेषता बीच में या सा तन आप जितना जोड़ सकते हैं सर निर्णय निश्चय ज्ञान कारण यही परामर्श है प्रति परामर्श कारण तो अनुमिति के प्रति परामर्श कारण होता है इसी को ही कह दिया अनुमिति क्या चीज है परामर्श क्या चीज है वो तो अलग है अनुमिति व्यय के ज्ञान है परामर्श व्यय के ज्ञान है अभी हम कार्य कारणों का, का संबंध को कहते हैं अनुमित्व वचिन्न कार्यम प्रति परामर्शत्वावच्छिन्न कारण ये सामान्य हो जाएगा ये अनुमितित्व तो अनुमित्व अवच्छिन्नम ये अनुमितित्व इसमें रहा अनुमिति ये अनुमिति के लिए दे दिया पर्वतत्व अवच्छिन्न विशेषता तो निरूपित संयोगिन्न वन अवच्छिन्न विधेयता का ये हो गया अनुमिति विधेयता का अनुमिति ये कार्य हो गया अनुमिति हो गया कार्य इसके प्रति आगे आपको कहना पड़ेगा परामर्शत्व अवच्छिन्नम कारण तो इसी के लिए कह दिया है परामर्श का लक्षण कह दिया सर विशेषता तत्शालीन निर्णय तत्शाली होता तदवान यहाँ जैसे कार्य में अनुमित्व तो अवच्छिन्नम कार्यम दिया था यहां ऐसे तत्शालीन निर्णयत्व तो अवच्छिन्नम ऐसा कहने से भी चलता तत्शालीन निर्णय हो गया परामर्श तो परामर्श कारणम नहीं कह करके परामर्शत्व अवच्छिन्नम इस प्रकार कहने से भी चलता है नहीं कहा जैसे अनुमिति प्रति कहता था कह सकते थे अनुमित्व अवच्छिन्नम कह दिए तो यहाँ ऐसे नहीं कहे अच्छा ये पंक्ति अभी आप सोच सोच करके पूरा कह पाएंगे शुरू से बोलिए कार्य छिन्द प्रकार निरूपित प्रकार विशेषता शाली ज्ञान कारण तो जब हम बंधित्व तो अवच्छिन्न प्रकार निरूपित तो व्याप्त तो अवच्छिन्न प्रकार कहते हैं आगे फिर व्याप्तित्व तो आग अवच्छिन्न प्रकार नहीं करे तन तो निरूपिता कह सकते हैं तन तो निरूपिता धूमत्वावच्छिन्न तो आग प्रकार आगे फिर तन तो निरूपिता ऐसा कह सकते हैं और तद तो भी अगर नहीं कहेंगे तो सबको मिला देंगे एक ही शब्द हो गया एक ही पद हो गया निरूपिता आगे के साथ कर्मधारे हो जाएगा जाएगी अवचिन्न प्रकारता निरूपिता या अवचिन्न धूमत्वावच्छिन्न व्यक्तित्व प्रकारता या नहीं कह कहकर कर्मधारे कर, कर्म कर दीजिए एक हो गया अवचिन्न प्रकारता निरूपिता हो गया अवचिन्न प्रकारता दोनों में कर्म धारे कर दीजिए एक पद हो जाएगा अलग अलग करेंगे तो या कहेंगे अथवा तन निरूपिता कहेंगे इस प्रकार कह सकते हैं बोलिए था भाव चिन्ह उद्देश्य का निरूपित संयोग संबंधों भाव चिन्ह संयोग संबंधा वचिन भाव चिन्ह वर्णित का भाव चिन्ह सुख उद्देश्य का विधेय विधेय का निरूपित का विधेय तथा क साधि साख अनुमितित्वा कार्य प्रकार प्रकार का पर्वता अंतिम तत् ज्ञान कारण इस पक्ष में क्या हुआ हम व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता और व्याप्त अवच्छिन्न विशेषता को एक मान दिया प्रकारता और व्याप्त अवच्छिन्न विशेषता ये दोनों को हम एक मान लिया कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को एक नहीं मानते हैं तो वो लोग कहेंगे की बंधित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्त अवच्छिन्न विशेषता और धूमत्व अवच्छिन्न प्रकारता विशेषता निरूपित प्रकारता धूमत्वावच्छिन्न तो विशेषता निरूपित व्याप्त अवच्छ प्रकारता ये दोनों एक नहीं है बंधित प्रकारता निरूपित व्याप्त अवच्छिन्न विशेषता और धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता ये दोनों ही व्याप्ति में रहेगा ये दोनों एक नहीं है तो अभेद अनंगीकार अभेद अनंगीकार अर्थात भेद अभेद अनंगीकार भेद स्वीकार कहते हैं ये दोनों अलग होगा ऐसे जो लोग भेद स्वीकार करेंगे उनके मत में फिर क्या होगा तो ये लक्षण आगे दिखाते हैं आगे पंक्ति कहते हैं बंधित्व व प्रकारता निरूपित व्याप्त वच्छिन्न विशेषता और धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्त प्रकारता प्रकार दोनों हो गए प्रकारतायाद अनकर्तृमते अभेद का अनंगीकार अर्थात भेद का स्वीकार जो भेद मानते हैं अभी बंधित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित व्याप्तत्वावच्छिन्न विशेषता ये कहाँ रहेगी ता बंधिव प्रकार विशेष्यता व्याप्ति में रहेगा पंक्ति हो गया बंधित्विन्न प्रकार चतुर्थ पंक्ति बंधित्विन्न तो प्रकारता निरूपित व्यातिवच्छि तो विशेष्यता तस्या और आगे दे दिया धूमत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता ये कहाँ रहेगी धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित व्याप्त अवच्छिन्न प्रकारता ये भी व्याप्ति में रह जाएगा धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यता के द्वारा निरूपित होता है किंतु व्याप्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपक अलग है रहा उसमें व्याप्ति में रहा तो ये प्रकारता प्रकार अभेद अनंगी कर्त मते जो लोग अभेद को स्वीकार नहीं करते मत भेद को मानते हैं तो ये अलग है वदाधर भट्ट इनका नाम है मानने वाले जो लोग भेद मानते हैं वो लोग कहते हैं आगे देता है पंक्ति बनित्व बंधित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अभी वित्व अवच्छिन्न विशेषता होना चाहिए तो अभी कहते हैं कि ये जो व्यापति में प्रकारता रहेगी तो वो व्याप्त छिन्न प्रकारता होगा और ये जो व्याप्त वच्छिन्न प्रकारता हुआ और वहां भी व्याप्तित्व अवच्छिन्न विशेषता भी है वो व्यक्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता भी है व्याप्त अवच्छिन्न विशेष्यता भी है तो हम कह देंगे कि अभी विशेषत्व अवच्छिन्न व्याप्तित्व अवच्छिन्न ये प्रकार अर्थात हम उसको विशेष्य बना रहे हैं वो व्यक्ति को तो अभी उसमें विशेषत्व रहेगा बी को लेकर के विशेष हो गया अभी व्याप्ति में विशेषता भी रहेगी बंधी में व्याप्ति में व्याप्ति में विशेषता रहा व्याप्ति में प्रकारता रहा और व्याप्ति में व्यक्तित्व रहा व्यक्तित्व तो रहा अभी जो प्रकारता रहा जहां प्रकारता रहा वहां व्याप्तित्व तो भी रहा Orlando, एक जगह में दो रहने से एक दूसरे का अवच्छेद का बनता है व्याप्तित्व तो प्रकारता का अवच्छेद को हुआ व्याप्तित्व तो अवच्छिन्न प्रकारता कहते हैं और उसी व्याप्ति में अभी विशेषत्व भी रहेगा इसलिए विशेषत्व भी प्रकारता का अवच्छेदक बन जाएगा जैसे व्यक्तित्व प्रकारता का अवच्छेद बना ऐसे विशेषत्व ये भी व्यक्ति में है व्याप्ति प्रकारता का अवच्छेद का व्यक्तित्व का भी हो सकता है किंतु हमको प्रकारता का ये लेना है तो क्यों लेना है क्योंकि हम इस प्रकार को आगे के लिए लेता चाहते हैं और ये जो प्रकार है ये दूसरा प्रकार से भिन्न है ये प्रकार क्या है कहते हैं एक तो ये प्रकार व्याप्तित्व से अवचिन्न है और ये प्रकार ऐसे शुद्ध प्रकार नहीं है ये एक विशेष्य भी है इसलिए कहते हैं कि इसमें जो प्रकारता है वो विशेषत्व के द्वारा भी अवच्छिन्न है अर्थात तो ये जो प्रकार है ये एक विशेष्य भी है ये हम बता रहे हैं इसलिए प्रकारता को विशेषत्व के द्वारा भी अवच्छिन्न कर देंगे तो विशेषत्व अवच्छिन्न व्याप्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता हो गया तीन एक ही में रहें प्रकारता तीनों एक ही में रहे किसी में व्यक्ति में तो ये दोनों प्रकारता का अवच्छेद हो जाएंगे क्योंकि हम ये प्रकारता को दूसरों के साथ संबंध करने जा रहे हैं करने जा रहे हैं तो दूसरों के साथ संबंध करने जा रहे हैं तो ये प्रकारता का विशेषता को हम बताते हैं ये व्यक्तित्व से अवच्छिन्न है और वो स्वयं भी है कि विशेष्य भी है इसलिए विशेषत्व से भी अवच्छिन्न हो जाएगा विशेषत्व तो अवच्छिन्न व्याप्त अवच्छिन्न प्रकार होता उसके द्वारा निरूपित तो कौन होगा धूम में रहने वाला प्रकार होता धूम में रहने वाला प्रकार होता वो किस धर्म से अवच्छिन्न होगा विशेषता विशेषता व्याप्ति विशेषत्विन्न धूमत्वावच्छिन्न धूम में रहता है ना विशेषत्व तो तो अवच्छिन्न धूमत्व तो अवच्छिन्न प्रकार होता वो विशेषत्व तो अवच्छिन्न क्यों हो गया क्योंकि धूम एक विशेष्य है धूम किसके प्रति विशेष्य है विशेष्य है व्यापति के प्रति, वन, वन प्रति। तो इसलिए धूमो में जो प्रकार होता है धूमत्व रूपक धर्म के द्वारा तो अवचिन्न है ही धूमत्व अवच्छिन्न कहें और स्वयं में एक विशेष्य भी है इसलिए विशेष्य तो अवच्छिन्न अवचिन्न प्रकार ये प्रकारता के द्वारा कौन निरूपित तो होगा पर्वतत्वावच्छिन्न विशेष्यता प्रकारता के द्वारा निरूपित तो होगा विशेष्यता कार्यता के द्वारा निरूपित होगा कारणता कार्य के द्वारा निरूपित होगा कारण किन्यता के द्वारा निरूपित होगा कारण प्रकार था विशेषत्कार विशेषत्व अवच्छिन्न व्यक्तित्वावच्छिन्न प्रकारता क्योंकि यही दोनों विशेष भी बन रहे हैं प्रकार भी बन रहे हैं और जो पर्वत है वो प्रकार बन रहे हैं जो बनी है वो विशेष बन रहा है नहीं बन रहे वहां तो एक ही है पर्वतत्वावच् में विशेषता वन में प्रकारता वहां तो एक ही एक ही होगा ये दोनों में दो दो आ जाएगा पहले विचार स्पष्ट हुआ तो वहीं एक प्रकार है उसके लिए विशेष कौन है व्याप्ति व्याप्ति अगर विशेष्य हुआ तो अभी व्याप्ति में विशेषत्व रहेगा और व्याप्ति धूम के लिए प्रकार है इसलिए धूम में व्याप्ति प्रकार, में प्रकारता भी रहेगी तो प्रकारता रहा व्याप्ति में व्याप्तित्व तो भीतर तो रहेगा और विशेषत्व तो भी रहा इसलिए प्रकारता का ये दो अवच्छेदक लेंगे अवच्छेदक का यही काम है कि बताना है कि ये दूसरों से भिन्न है क्यों भिन्न है क्योंकि ये ये धर्म इसमें है जो की अन्य में नहीं है विशेषता तो अन्यत्र भी हो सकते हैं धूमो में भी विशेषता आ गया किंतु धूम में व्यक्तित्व नहीं है और व्यक्ति में धूमत्व नहीं है इसलिए धूमो में भी प्रकारता है व्याप्ति में भी प्रकारता है किंतु अवच्छेद को अलग अलग हो जाते हैं विशेषता अवच्छिन्न व्यक्तित्व अवच्छिन्न वहां विशेषत्व अवच्छिन्न धूमत्व अवच्छिन्न तो ये प्रकारता भी अलग अलग हो गया ये प्रकारता केवल निष्ठ होगा अन्यत्र कहीं नहीं रहेगा अवच्छेद का करने का मतलब बनाने का यही आवश्यकता है कि दूसरों से भिन्न करके दिखाने का अच्छा भिन्न करके दिखाने का तो इसलिए हम यहाँ दूध अवच्छेद का दे देते हैं व्यापति को विशेष्य मानेंगे हाँ तो धूम के लिए व्याप्ति विशेष्य है क्या नहीं है प्रकार है बी के लिए विशेष है तो बंधी में केवल प्रकार था व्याप्ति में दोनों आएंगे धूमो में दोनों पर्वतों में विशेषता केवल आएगा तो अभी सोच करके आप कहिए तो निवि पहले विशेष विशेषत्वि विशेष प्रकारता विशेषता तो विशेषताली निर्णय बोलिए तो अभी प्रथमे आरम्भ होगा बंधि से बंधित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित अभी आगे चलेंगे व्याप्ति में व्याप्ति विशेष भी है तो विशेषत्व तो अवचिन्न व्याप्तित्व तो अवचिन्न प्रकार उससे निरूपित तो हो जाएगा विशेषत्व तो अवचिन्न धूमत्व अवच्छिन्न तो प्रकार धूमो में जो प्रकारता है वो धूमत्व के द्वारा भी अवचिन्न होगा विशेषत्व के द्वारा भी अवचिन्न होगा क्योंकि धूमो विशेष्य बोलता है किसके लिए व्याप्ति के लिए तो अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्व अवच्छिन्न व्याप्त प्रकारता प्रकार विशेषत्व अवच्छिन्न धूमत्व अवच्छिन्न प्रकार पर्वतत्व अवच्छिन्न विशेषता तत्शाली निर्णय बीच में जो दो रहेंगे धूम वो विशेष्य भी हो रहे हैं धूम और व्याप्ति ये दोनों विशेष भी हो रहे हैं और प्रकार भी हो रहे हैं इसलिए उसमें अवच्छेद का दो दो लेना पड़ेगा विशेषत्व अवच्छिन्न और उसका धर्म भी अवच्छेद को लेना पड़ेगा बंदिता अवच्छिन्न की छिन्न व्याप्त प्रकारता निरूपित वन्यत्वचिन्न विशिषतावच्छिन्न वन्यवच्छ विशिष्त्विन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्विन्न विशिष्टता विशेषता तत्शाली निर्णय इस प्रकार के इसको विषय करने वाले जो निश्चय ज्ञान तत्सली तो निर्णय ये परामर्श हो जाएगा तो ये परामर्श कारण हो जाएगा किसी को दिया है, ये तो कार्य समान, समान है ये लोग नहीं मानते हैं इसलिए उनके लिए परामर्श इस प्रकार की हो जाएगा दोनों को एक नहीं मानते हैं बंधित्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्व अवच्छिन्न व्याप्तित्व अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषत्वावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न शाली निर्णयः कारणम् वक्तव्य ऐसे अभेद जो नहीं मानते हैं है भेद मानते हैं उनके मत में ऐसा कहना पड़ेगा सच निर्णय ये निर्णय को परामर्श कहेंगे बन व्याप्य धूमवान पर्वत इत्याक ये हो परामर्श अनुमित्वा तो बच्चिन्नों प्रति वहां तक लाएंगे आगे फिर बंधित्विन्नों विशेषता विशेषत्विन्न ये जोड़ देंगे का तो जो, का तो कार्य अंश तो समान रहा खाली कारण अंश ये अलग हो गया व्याप्तिष प्रकारता, तो प्रकारता वो ही समान है खाली यहाँ दोनों को अर्थात तो विशेषता प्रकारता को अलग माने इसलिए द्वितीय पक्ष हो गया अगर दोनों को एक ही मानेंगे तो प्रथम पक्ष हो जाएगा दक्षिण पार्श्व में दो पक्ष दिया ना जी। तो अगर हम बाम जैसा मानेंगे तो प्रथम पक्ष हो गया बंधुत्वच्छिन्न तो प्रकारता निरूपित तो, व्याप्त अवच्छिन्न तो प्रकार निरूपित धूमत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित पर्वतत्व अवच्छिन विशेषता यही बाम में दिया पक्ष निष्ठ विशेषता निरूपित तो, विपरीत उपाय से दिया है वहा बच्चिन प्रकारता तो निरूपित आगे लिया था यहाँ पर्वतत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित धूमत्व धूमनिष्ठ प्रकारता तो यहाँ धूमनिष्ठ कहने से धूमत्वावच्छिन्न प्रकार कह देंगे और तिरूपित या व्याप्तिष्ठ प्रकार व्याप्त अवच्छिन्न प्रकार तरूपित या बंधित्वावच्छिन प्रकार प्रकारता ये भी कहना चाहिए था यहाँ नहीं कहा नहीं कहा बंधी व्याप्य धूमवान पर्वत ऐसा कहते है ना तो वो वहां कहना चाहिए था क्यों ऐसा नहीं कहा क्योंकि आपका मूल में लक्षण है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्माता ज्ञान ये किसका व्याप्ति है कहेंगे हम तो सामान्य लक्षणों कहे आपको विशेष लक्षणों कहना चाहे इसलिए आगे पंक्ति कहा अनुमित नीचे से द्वितीय पंक्ति में है अनुमिति परामर्श और विशिष्य अगर आप विशेष दिखाना चाहेंगे तो बंधी कहना पड़ेगा धूम कहना पड़ेगा अगर आप विशेष नहीं कहेंगे तो फिर बन व्याप्य धूम क्यों बन ही निष्ठ प्रकार होता निरूपित तो कहने का जरूरत नहीं आपको कहना पड़ेगा व्यापक निष्ठ प्रकार होता निरूपित तो इस प्रकार कहना पड़ेगा तो वो नहीं कहा तो विशेष हुआ किंतु तो सामान्य में जब कह दिया गया कि व्याप्त अवच्छिन्न प्रकार होता ये आपको बुद्धि में होना पड़ेगा कि फिर यहाँ व्यापक कौन है अब बंधी अगर नहीं कहते हैं तो फिर भी कहना पड़ेगा तो व्यापकत्व अवच्छिन्न प्रकार निरूपिता या हेतुनिष्ठ प्रकारता अब बंधी नहीं कहने पर भी व्यापकत्व अवच्छिन्न प्रकारता कहना पड़ेगा क्योंकि व्याप्ति किसका व्याप्ति ये तो संघ होगा इसलिए कहना पड़ेगा व्यापक का व्याप्ति विशेष कहने से बन्ही का व्याप्ति कहेंगे सामान्य कहने से व्यापक का व्याप्ति कहेंगे कहते व्यापक का व्याप्ती कहना क्या जरूरत है व्याप्ति तो व्यापक का ही होगा ना व्यापक का तो नहीं होगा इसलिए क्यों कहना है नहीं कहना विशेष कहेंगे विशेष करके तब तो बंधित बच्चनों प्रकार कहना पड़ेगा ठीक आज अजय शुभम आदरायन